80 NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति पाठ का शीर्षक है भीषण की दिलेरी सुबह का समय था पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था दस वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया आ, आ, आ। वो रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है दुण। दुण। दुण। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था बिशन पग डंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था क्यू से गोली चलने की आवाज सुनाई दी उसने इधर-उधर देखा हां कोई भी दिखाई नहीं दिया वो कुछ ही दूर चला था क्यू से फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी अरे इस बार एक नहीं दो-तीन गोलियां एक साथ ही चली थीं गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई पंछी घबरा गए आसमान में गोल-गोल चक्कर काटने लगे पेशेंट सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया हूं बिशन जहां खड़ा था वहीं चुप जाप खड़ा रहा उसे वहां से सीड़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे रेतू में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे दे। फसल तयार खड़ी थी सुभै की हलकी धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे भीषण अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई इकाई को भीषण को गोली चलने का कारण समझ में आ गया जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं शिकारी इस बात को जानते हैं इसलिए वे सुबह-सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे कुछ तीतर तो वे उठा ले गए बाकी को वही छोड़ गए खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे-किनारे चलने लगा वह चलते-चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को तो सबक सिखाया जाना चाहिए लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया आजा आ आ आ आ, आ, आ, आ, आ आ आ आ आजा लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प-तड़प कर मर जाएगा उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया बिशन ने उसे अपने सीने से चुपका लिया और खेत में से निकल कर पहाड़ी की ओर भागने लगा आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ। वो इतना तेज चल रहा था मानू उसके पंक लग गए हो कर्नेल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कांटेले तारों की बाड़ बिशन वैसे तो कांटेले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था परंतु इस समय वो दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था तीतर को संभालना बहुत जरूरी था इसलिए वो खेतों के साथ-साथ छिप-छिपकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई ए लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा हां लेकिन बिशन नहीं रुका वो चुपचाप चलता रहा रुकता है या नहीं हा? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा तब तक बिशन कांटेले तारों के पास आ गया था उसका दिल तेजी से धड़कने लगा आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी उदेव। उदेव। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर-जोर से चिल्ला रहा था अच्छा मैं तुझे देख लूंगा तू तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता विशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं विशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा बहुत संभलकर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं आह आह खरोंचों से खून भी निकलने लगा आह उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई आह वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वो अब तक तीतर की जान बचाने में काम्याब रहा। जाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा के कैसे पाहाडी के कोने से फिसलकर नीचे पहुचा जाए। लेकिन उस कोने में घास बहुत जादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। विशंत थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया अभी वो बैठा ही था कि उसे पांव की आहट सुनाई दी हम्म हां चलो आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा दोड़ते दोड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तर बतर हो गए। फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्णल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवारे पहुच ही गया। आह... आह... पीछे वाले दरवाजा खुला था उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया आ, आ। तीतर को वो बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था फार्म हाउस में खामोशी थी बस रसुई घर से प्रेशर कुकर की सीठी की आवाज आ रही थी मुर्गिया अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामनी का बरामदा साफ कर रहा था उदूर देख, कड़ कर करते हैं लग, लग, लग, लग, लग, लग, अचानक கர்नेल साहब का एल्सिशियन कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा वो किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं उसने इधर-उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके एक ओर शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई यह ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया गायल तीतर घबराया हुआ था इसलिए वो चुप चाप पढ़ा रहा तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा के अब बाहर चड़ कर देखना चाहिए पर वो शिकारियों के सामने भी नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए उसने चट पर चड़ कर बैठना ठी बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था वो अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था भीषण लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा आह खप्रेल की धलावदार छट थी, इसलिए वो चिमनी के पीछे छिप कर बैठ गया, ताकि वो किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वो स्वयम सब कुछ देख सके, उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। और उनको देखकर कर्नल साहब का एलशियन कुत्ता जोर-जोर से भौंक रहा है <laughs> कर्नल ने कुत्ते को डांटा ओ हो चुप रहो पर वो ना माना पिछले दोनों पांव पर खड़े हो वो उछल-उछलकर भौंकने लगा <laughs> वे दोनों शिकारी करीब आ गए यहीं कहीं है वो लड़का तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा कौन हो तुम अब यहां किस लिए आए हो साहब हम शिकारी हैं हां हर साल यहां शिकार के लिए आते हैं अच्छा तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से <सथ> जी हां जी हां हां हा। हा, हा, हा, हा, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं हां सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा जी हां तीतर भी मार लेते हैं कभी-कभी अब अभी, अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहां आ छिपा है हम उसे ही ढूंढ रहे हैं हां हम्म अच्छा तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो हां कर्नल साहब ने पूछा सीधी सी बात है साहब खाते हैं हां दूसरे शिकारी ने जवाब दिया फिर कुछ रुककर बोला अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब हां साहब वो इधर ही कहीं छुप गया है जी कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा कैसे हो तुम लोग हर साल आकर इतने तीतर मां डालते हो कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहां तरह तड़ा, तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा आगे बोले पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है अब अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो इधर यहां तुम्हारा कोई टीतर वितर नहीं है अब जाते क्यों नहीं गए क्यों जाओ यहां से बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा बहू जी बहू जी जल्दी आइए यह बहुत जख्मी है आकर इसे देखिए बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था हां <laughs> क्या करता बाबूजी इसे बहुत चोट लगी है अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता अब तू इसका क्या करेगा इसे पालूंगा बाबूजी हम् बिशन ने कहा कर्नल साहब मुस्कुरा दिए उन्होंने घायल तीतर को देखा उसका एक पंख टूट गया था अब शायद ही वो उड़ सके जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ जी बिशन दौड़कर बक्सा ले आया ये लीजिए ला देमो से हम्म ये देखिए ये देखिए हां हां यहां काफी खून है अ हम्म आ हो गया कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया फिर दवाई लगा दी पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज्यादा हिले डुले नहीं फिर उन्होंने बिशन से कहा बिशन जी अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा जी तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आईं और टीटर को दलिया खिलाते हुए बोली इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन टीटर को दलिया बहुत पसंद होता है तब तो यह बिशन के पीछे-पीछे ही घूमता रहेगा <laughs> कहेनली हंसते हुए कहा आ, अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है बहू जी ने पूछा बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली को <laughs> <laughs> को को को को गणदत्त ठहाका मारकर हंस पड़े बहुजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला बिशन की दिलेरी अभ्याप्त सुन रहे थे कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ लता पांडे आलेख प्रतिभानाथ निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार राजेश श्री त्रिवेदी नीरज यादव शांति एस कालरा प्रवीण शर्मा और श्रेयस ध्वनिंकन दीपक पांडे औरमिता भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन